जो वैष्णव मत है वही ज्यादा अनुभूल है अभी तो तीन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है ऐसा कहा गया था तीन तत्वों में पहला क्या द्वितीय अचित प्रकरण है ना अभी तथ्य अच्छा अचित ज्ञान शून्यम विकारास्पद क्या अचित पदार्थ ज्ञान शून्य का अर्थ होता है ज्ञान से रहित जैसे देखना भूतल घट शून्य है।, है? तो है? है? है।, है घट शून्य कौन है तो घट यारून्य का क्या अर्थ है घटा घट का अभाव भूतल है क्या भूतल अभाव झीज है क्या तो घट शून्य का अर्थ है घट के अभाव वाला घट के घट का अभाव जिसमें घट के अभाव वाला और घट शून्य का अर्थ तो होता है घट से नहीं, ठीक है तो अचित का है ज्ञान शून्य ज्ञान शून्य का क्या अर्थ है ज्ञान से रहित या ज्ञान के अभाव वाला ज्ञान के अभाव वाला कौन होता है अचित अचेतन ज्ञान का अधिकरण कौन है चित आत्मा चेतन आत्मा क्या है ज्ञान का अधिकरण है तो वो ज्ञान शून्य है ज्ञान का अधिकरण है चेतन आत्मा और ज्ञान का अधिकरण कौन नहीं है अचित तो वो कैसा हो जाएगा ज्ञान शून्य या ज्ञान से रहित बात ही समझते ज्ञान शून्य मतलब ज्ञान से रहित अथवा ज्ञान का आधार नहीं, नहीं होना ज्ञान का, का आधार नहीं है अचित ज्ञान का लग गया अचित ज्ञान से रहित है क्या विकारास्पद और विकार के योग्य है विकार के वैसे आस्पद करत होता है आश्रय आस्पद आस्वर् करत आश्रय पर यहाँ समझना योग्य की विकार के योग्य होना विकार के विकार ध्यान देंगे कि ये जो विकार है ना क्या अवस्थान्तर की प्राप्ति रूप विकार अवस्थान्तर की जैसे देखिए मिट्टी है ना मिट्टी है कभी उसकी क्या होती है चूनत्वावस्था तो क्या होती है और कभी होती है उसकी पिंडत्वावस्था तो कभी होती है घटतत्वावस्था तो कभी होती है कपालत अवस्था तो ये चूनत्व पिंडत्व घटतत्व तो, ये अवस्थाएं किसकी होती है मिट्टी की किसकी होती है तो ध्यान देना चूनत अवस्था वाली मिट्टी को क्या देंगे अवस्था वाली मिट्टी को क्या देंगे तो चून मिट्टी है या मिट्टी से अलग है बात है समझ में चूनक अवस्था वाली मिट्टी को कहेंगे चून है और जब उसमें पानी डाल करके जिताते है ना आटे की तरह तब उसको लोट या पिंड कहते हैं तो फिर पहले चूर्ण अवस्था तो होती है फिर कौन अवस्था हो जाती है और तो अवस्था वाली मिट्टी को क्या कहते हैं पिंड तो चून भी पिंड है मिट्टी और वो क्या है मिट्टी पिंड है और पिंड भी मिट्टी है चून मिट्टी है चून और पिंड और पिंड से क्या बनता है फिर घट घट ये न्याय पढ़ा है न्याय में जो है ये बताया जाता है की घट का समवाही कारण क्या है कपाल यही बताते है ना और वेदांत में बताते है की उसका घट का उपादान कारण क्या है वेदांत की बात करो हैं? मिट्टी ये बताते हैं ना पिंड पिंड है ना पिंडोत्व तो मिट्टी पिंड कह दे सकते हैं वेदांत में लेते हैं है कि घट का उपादान क्या है मिट्टी कौन सी मिट्टी पिंडो तो मिट्टी पिंड तो अब ये कैसे बात है ना घट बनाने के दो तरीके है एक तो दो कपाल को जोड़कर घट बनाना एक सीधे घट बना देना तो बात होती है तो जो बड़े बड़े घट होते हैं वो जोड़कर बनते हैं जो बहुत बड़े बड़े घट होते हैं पहले तो इतने बड़े बड़े बनते थे उसके अंदर गेहूँ चावल सब रखे जाते थे ये तो ये टीन वाला और प्लास्टिक तो पहले था नहीं तो या तो मिट्टी मिट्टी के ही बनते थे तो अब क्या जो बड़े बड़े घट होते हैं वो दो कपाल को जोड़कर बनाए जाते तो उसको उदाहरण रूप से कौन देता है नई भाई और दूसरे घट क्या है कि सीधे मिट्टी से बन जाते हैं तो वहां कारण बनेगा <laughs> तो अब चूना अवस्था तो वाली मिट्टी को कहते हैं चून और पिंडत तो अवस्था वाली मिट्टी को कहते हैं और घटत तो अवस्था वाली मिट्टी को क्या कहते हैं घट और घट फूटने पर क्या रहेगा कफाल तो कपाल अवस्था वाली मिट्टी को क्या कहेंगे अब ध्यान देना क्या क्या अवस्थाए होगी मिट्टी की चूनत्व पिंडत्व घटत तो है, चूनत्व घटत कपाल ये अवस्थाएं हुई तो पहली अवस्था वाली मिट्टी को क्या कहेंगे दूसरी अवस्था वाली मिट्टी को और तृतीय अवस्था वाली, वाली मिट्टी को और चतुर्थ अवस्था वाली मिट्टी को तो मिट्टी हमेशा अनुगत है कि नहीं है मिट्टी को हमेशा है भी नहीं है चून भी मिट्टी है और क्या है पिंड भी मिट्टी घट भी मिट्टी कपाल भी मिट्टी है उसमें बिकार आते रहते हैं बिकार क्या ये अवस्था क्या है अवस्थान्तर तो की हाँ विकार का अर्थ क्या होता है वहां पर अवस्थाएं बदलती है ना बता में? होता है आगंतुक धर्म में और धर्म में वो जो धर्म पिंड और चूणत तुम्हें ये, ये मिट्टी से पृथक रहते तो आगंतुक आपको धर्म को क्या कहेंगे अवस्था या विकार आगंतुक आप पृथक सिद्ध धर्म को क्या कहेंगे अवस्था या तो ऐसे विकार किसमें रहेंगे चेतन में कि चित में कि अचित में तो ये विकार का आश्रय हो जाएगा किसका आश्रय हो जाएगा विकार का आश्रय हो जाएगा तभी में ना सब कुछ मिट्टी है ना तो घटा दी सब क्या है भी मिट्टी पिंड भी मिट्टी घट भी, भी मिट्टी तो सभी क्या है मिट्टी है का क्या है कारण मिट्टी ऐसे सब ब्रह्म अभिन्न मित्तों उपादान कारण जगत का कौन है ब्रह्म इसलिए क्या मालूम होगा सब ब्रह्म है वहां मिट्टी घटका क्या घटका बात करके मिट्टी कहते ही हो जाता है सब मिट्टी ऐसी नहीं समझ सकते समझ सकते हैं। है बाद में कोई बात की जरूरत नहीं है चूड़ क्या है मिट्टी पिंड क्या है मिट्टी घट क्या है मिट्टी कपाल क्या है मिट्टी बदलती क्या है उसकी अवस्थाएं मिट्टी इधर बदला है क्या मिट्टी तो है ही तो बाद किसका करोगे तुम हम्म और फिर अवस्था कोई ना कोई रही नहीं है उसकी तो तो अवस्था रहित तो कोई द्रव्य है वो Italia. वो द्रव्य परिणामी जो परिणामी द्रव्य है वो अवस्था रहित नहीं है आत्मा और परमात्मा ये अवस्था रहित होते हैं समझे ऐसे नहीं होते वो अवस्था रहित होते हैं तो उसमें ये सठ भाव विकार और इनमें विकार होते हैं तो अभी ये ध्यान देना यहाँ पर बताया गया अचित ज्ञान से रहित और विकार के योग्य को क्या कहते हैं अचित विकार के योग्य को वैसे विकारास्पद कर विकार का आश्रय पर यहाँ प्रसंगानुसार विकार के योग के लिए लेना ठीक है बात आती समझने विकार का मतलब है अवस्था क्या मतलब है विकार के आश्रय को क्या कहते हैं अचित लग बात हाँ अब देखना यहाँ पर इदम चाह इदम से क्या लेना है अचित यह शुद्ध सत्तु मिश्र सत्तो सत्व शून्यम चाहित्रिविधम इदम से क्या लेना है अचित अचित पदार्थ शुद्ध सत्य मिश्र सत्य सत्य शून्यम ची क्या चेक करेंगे इस प्रकार तीन भेदों वाला होता है इस प्रकार कितने वेदों वाला होता है और अचित पदार्थ शुद्ध सत्य मिश्र सत्य और सत्य शून्य इस प्रकार तीन भेदों वाला होता है कितने वेदों वाला होता है कौन कौन तीन भेद हुए शुद्ध तत्व मिश्र तत्व और इसके संक्षेप में समझ लो आगे विस्तार आएगा तो देखिए शुद्ध तत्व हो गई त्रिपाद विभूति या भगवत धाम ऐसा कि ये जो मिश्र सत्व जिसको आप अचेतन समझते है ना अचेतन प्रकृति प्रधान जड़ जिसको आप जानते है ना वो है मिश्र सत्व वो क्या है ये अचेतन प्रकृति क्या है यहाँ पर मिश्र सत्व मिस्र का मतलब है मिला हुआ सत्य मतलब रज और तम से मिला हुआ सत्य क्या मतलब हुआ रज और तम से मिले हुए सत्व वाली कौन है त्रिगुणात्मिका प्रकृति मिस्र कार्य सत्व मिले हुए सत्य वाली किस मिले हुए सत्य वाली रज और तम से मिले हुए सत्य किसमें है किसका है तो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति को यहाँ पर, कह पर कहा है मिश्र सत्व बात है नहीं नहीं ध्यान देना रज और तम से मिला हुआ सत्व नहीं समझे रज और तम से मिला हुआ क्या है किसमें मतलब तुकित। तुकित। रज और तम के सहित सत्व किसमें है नहीं समझे रज तम के सहित सत्व अथवा रजतम से युक्त सत्व किसमें है प्रकृति में प्रकृति त्रिगुणात्मक है प्रकृति कैसे है तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो प्रकृति में सत्व है कि नहीं है तो वो सत्व रजतम के सहित है या रज के बिना है तो रज तम तो ये मिश्रकार से सहित किसके सही रज और तम बताइए रज और तम के सहित सत्व वाली कौन हो गई तो यहाँ पर जो अचेतन प्रकृति जड़ पदार्थ प्रसिद्ध है उसके लिए कौन सा शब्द आया इसमें मिश्र तत्व आया है न अचित के तीन भेद हुए हैं और तीसरे नंबर पर यहाँ पर सत्व सुंद सतु सुंद को ध्यान देंगे कि जो काल है ना काल है ए? वर्तमान काल भूत काल भविष्य काल अतीत आदि व्यवहार हेतु काला को भी कि की अतिथादि व्यवहार का हेतु क्या होता है काल होता है तो काल में शतुरस्तम तो नहीं रहते है ना तो काल को कहा इन्होंने सत्व सुन्द क्या मतलब सत्व के अभाव वाला उसमें है कोई गुण तीनों गुण नहीं है तो सत्तु भी नहीं है और बाकी व्याख्या में देखना ना इससे ठीक है तो ये सत्तु के अभाव वाला कौन हो गया काल तो काल भी अचित है, अचेतन है काल भी कैसा है जो समय है ना वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल, काल ये चेतन आत्मा है क्या तो ये भी अचेतन हो गया और तो दो समझ गए अब पहला क्या है शुद्ध सत्तु पहला क्या है मतलब एक ऐसा पदार्थ है जिसमे की अभ्योतम का मिश्रण नहीं है रज तम का मिश्रण केवल सत्तु में है, केवल ही एक ऐसा भी पदार्थ है जो कि रज और मिश्रित है उसको क्या कहा शुद्ध कहा है इसके इसके आगे भी व्याख्यान आएगा है ना ये लगाइए नुद्ध सत्तुम से क्या लेना है बोलो अच्छे ईदम सोराम पूर्व परामर्शक होता है नहीं। एक मिनट नहीं, नहीं होगा हो है ना और स्पीलिंग नहीं, नहीं होगा तो ज्ञान विकार विकारास्पद ऐसा प्रयोग कर रहे हैं ना और तो नपू सकलेंगे यहाँ पर चलिए जो चित दो, दो तकार आते हैं ना वो अंताकरण का वाचक हो जाता है यहाँ चिति संज्ञान से बनाया है ना चित तो किसका वाचक होता है आत्मा का चिति चिटी सं और उससे अचित चलिए तो अचित पदार्थ ज्ञान से रहित तथा विकार के योग्य होता है ऐसा लगाना शुद्ध सत्वम चाइदम और यह कौन अचित शुद्ध सत्व मिश्र सत्व तथा सत्व सुन इस प्रकार तीन भिदो वाला होता है के कर लो इटी इधम त्रिविदम है ना या जा जहाँ लिखा वही कर लो जहाँ लिखा और यह से क्या लेना है अचित अचित कितने वेदों वाला है तीन प्रकार वाला है कौन कौन तीन प्रकार मित्र सत्व सत्य में तो यहाँ पर मिश्र सत्व का क्या अर्थ है सत्व वाला अर्थात हाँ प्रकृति है न प्रकृति तिरुनात्मिका प्रकृति और शून्य का क्या अर्थ हुआ अब एक पदार्थ क्या है शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व को समझो यही पे आ रहा है है है ना क्या देखना तत्व नाम है उसमें शुद्ध सत्तु क्या है पांच सौ सैतालीस था 45, 45, नीचे आएंगे है मिल गया देखेंगे सत्व है ना लक्षण त्रिगुण द्रव्य से भिन्न होते हुए त्रिगुण द्रव्य को आपकी पुस्तक में किस पद से कहा है मिश्र सत्व, निस्ञ। निस्ञ। सत्व। निस्ञ। है ना त्रिगुणात्मिका प्रकृति कही है ना लगाइए त्रिगुण द्रव्य से भिन्न होते हुए सत्वाधिकरण मतलब सत्व का अधिकरण होना किसका अधिकरण हाँ तो त्रिगुण द्रव्य जो होता है वो तीनों का अधिकरण होता है उससे भिन्न है और आगे देखना त्रिगुण द्रव्य क्या है प्रकृति उससे भिन्न क्या है शुद्ध सत्व एवं शुद्ध सत्व किसका अधिकरण है है त्रिगुण द्रव्य क्या है बोलो प्रकृति है और उससे भिन्न क्या है शुद्ध सत्व है और शुद्ध सत्व किसका अधिकरण है पंक्ति देखते बोलो लिखा है लिखा हुआ है ना सत्व का किसका है का अधिकरण और केवल सत्व का अधिकरण है किसका अधिकरण है केवल सत्व का अधिकरण है अब कैसे अगले पेज पे आइए केवल सत्व कौन का है? क्यों हाँ केवल वाला अब देखो ना ये इसमें अब पंचदशी आप सोचोगे तो यहाँ कैसे आएगा ये तो को देखो 550 पेज देखिए पेज में नीचे आइए विशुद्ध स... नीचे आइए भागवत का वचन देखो विशुद्ध स... पाँच 550 में नीचे आएंगे विशुद्ध सतव तव तो धाम मिल गया नहीं मिला ये श्रीमद् भागवत है दसम स्कंध का है कि विशुद्ध सत्तम तो धाम कि की का धाम विशुद्ध सत्व में है ध्यान देना थोड़ा ऐसा देखिए यहाँ पर जो कहते हैं ना अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात ब्रह्म सूत्र कहता है ना ब्रह्म सूत्र क्या कहता है अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात की भगवान भगवत धाम जाकर के वहां से जीव नहीं आता और उसने भी क्या कहता है नाचा पुंदरा वस्तु से नाचा न ना सा है की है थोड़ा देख लेना है ना साफ पुनरावर्तते ना साफ की परमात्मा को पात्र फिर वापस नहीं आता उसमें सर यही कहते हैं और ब्रह्म सूत्र भी यही कहते हैं अब इनका कहना है कि कार्य ब्रह्म को पातर वापस नहीं आता है अब सुनो संक्षेप में ये ध्यान देना कि ये एक ब्रह्मांड में कितने लोग होते चतुर्दश लोग होते हैं है ना साथ नीचे के साथ ऊपर के भूल भुआ सुहा महाजना तप और सत्य ये ऊपर के साथ लोग है ठीक है तो जैसे एक ब्रह्मांड में चतुर्दश लोग हैं ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है कोटि कोटि ब्रह्मांड है कोई गणना नहीं है उदैनाजार ने न्याय कुष्वांजलि में कहा है लिखा है कि जैसे लोकी होती है ना लोकी में पर अनेक फल हो जाते हैं ना वैसे भगवान के संकल्प से पर अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं ऐसा तो अभी आप थोड़ा आप ध्यान देंगे तो ये जैसे कि भूर भुगा उसका हो गया, भुवा लोग अंतरिक्ष लोक हो गया उसका क्या हो गया स्वर्ग लोक हो गया महाजना तप ये सब पुण्यात्माओं के तपस्वियों के लोक हैं, और फिर तो लोक है ना क्या है आपका लोक तो सब प्रकृति मंडल है ना ये क्या ही है भगवान इसकी सृष्टि करते है इसका विनाश करते है जब भगवान जब क्या प्रलय के प्रलय हो जाती है और बाद में भगवान के संकल्प से सृष्टि होती है तो चतुर्थ पूर्णात्मक भी है ब्रह्मांड बनाते हैं भगवान पैसा ब्रह्मांड बनाते हैं चतुर्दश भुवनात्मक भगवान ब्रह्मांड बना देते हैं और उन भुवनों में रहने वाले प्राणियों को बना देते हैं देवता मनुष्य प्राणियों को भगवान बना देते हैं तो अब आप, आप देखेंगे कि जो ऊपर का लोक है ना वो हिरणगर्भ का लोक है किसका लोग है हिरण का लोक है तो ये तो प्राकृत है और जब प्राकृत है तो इसका भी विनाश होना है इसका पीछा होना है पर नीचे के लोगों का जल्दी विनाश होता है उनका कल्पांत भी विनाश होता है सत्यलोक का है, कल्पांत में विनाश तो तो होता है तो अब ध्यान देना तो जब कल्पांत में विनाश होता है किसका सत्य का, तो अब सत्योक का भी विनाश होता है तो सत्यलोक से तो वापस आना ही पड़ेगा जब सत्यलोक ही नहीं रहेगा तब वापस आना पड़ेगा पता था इस बार में और सत्युलोक में भी यदि परमात्मा जब साक्षात्कार हो जाए तो क्या हो जाएगी मुक्ति फिर यहाँ आएगा नहीं आएगा इतनी बात तो सब जानते हैं ना इसमें कोई संदेह है क्या लेकिन जो भगवान का धाम अविनाशी कहा गया है उसकी क्या संगति है उसकी क्या संगति है तो ये त्रिगुणात्मक संसार है ये ऐसा संसार है त्रिगुणात्मक संसार है ध्यान देना कि ये चतुर्दश गुणात्मक क्या है ब्रह्मांड है है ना और ये शास्त्रों में ऐसा आता है कि ब्रह्मांड के बाहर पृथ्वी का आवरण जल का आवरण तेज का आवरण वायु का आवरण आकाश का आवरण तन का आवरण अहंकार तत्व है ना अहंकार का आवरण महत्व का आवरण का औरण चलते हैं। ठीक है तो अब इसके बाद क्या है कि ये सब प्रकृति है ना? तो इस प्रकृति मंडल से पर जो है ना जो भगवान का धाम है वो कैसा है नित्य है वो कैसा है नित्य हाँ वहाँ जा करके भगवान के पास जाकर के वापस प्राणी नहीं आता है भगवान सर्व व्याप्रत है कड़क में विद्यमान है और वो एक रूप से वैकुंठ में भी विद्य बिद्धौ, विद्यमान है वैकुंठ को हो साकेत को वो गोलोक को हो कुछ भी कहो उसको त्रिपाद विभूति परम योग परम आकाश कुछ भी कहिए वो प्रकृति मंडल से पर है किसे पर है प्रकृति मंडल से पर है तो वहाँ जा कर के वापस नहीं आता है और प्रकृति मंडल से पर जो भगवान का धाम है वह शुद्ध सत्तु है वो कैसा है त्रिगुण प्रकृति से बना हुआ यह संसार त्रिगुणात्मा है कैसा है तीनों गुणों वाला है वहाँ तीनों गुण नहीं है तीनों गुण वो शुद्ध सत्व का बना हुआ है किसका बना हुआ है तो शुद्ध सत्व का बना हुआ है वो वहाँ रजोत्तम नहीं पता है इस बार में ये पंचदशी में नहीं मिलेगा विचार सागर में उधर का दिमाग लगाओगे तो यहाँ नहीं यहाँ तो पूरा अर्थ ग्रंथ से चलना है ना मांडू करिका है और ना ही पंचदशी है जो भी ग्रंथ है आधुनिक आचार्यों के द्वारा भी लिखे हैं तो अर्थ के आधार पर है ना यह नहीं कि वो आचार्य को मिलाओ नहीं आचार्य ज्यादा यहाँ शास्त्र मिलाए जाते हैं वेद अभ्यास को ज्यादा माना जाता है आप उसे वेदों को ज्यादा माना जाता है समझ गए यहाँ जो है ना सतम तीनों गुण है वहाँ सत्व गुण केवल सत्गुण है जब ये तीनों गुण है तो इनमें क्या है की प्रणति होती रहती है जैसे कभी सत्य गुण अधिक हो गया किसी काल में रजतम कम हो गए और फिर रज बढ़ गया तो सत्य कम हो गया मतलब कभी सत्व भी रूपांतरित हो जाता है ना यहाँ का कभी सत्व बढ़ा हुआ है और कभी क्या है रज बढ़ जाएगा, सत्तु कम, हो जाएगा। कम बढ़ जाएगा हो रूपांतरित होते हैं तो वहाँ रूपांतर नहीं है केवल सत्व है अब भागवत देखो भागवत देखिए नीचे भागवत का जो वचन है ना जैसे यहाँ के कैसे पदार्थ है त्रिगुणात्मक तो वहाँ के पदार्थ कहते हैं शुद्ध सत्तु में यहाँ का देखो चाहे गृह मकान हो देह हो और ये भवन हो नदी हो पेड़ पौधे हो सब त्रिगुणात्मक है कि नहीं है तो भगवत धाम की प्रत्येक वस्तु कैसी है शुद्ध सत्युमय कैसी है वहाँ रसतम का लेस ही नहीं है प्रमाण देखो भगवत देखो नीचे श्रीमत भागवत देखा नीचे विशुद्ध सत्वम तव तो धाम मिला की आपका धाम कैसा है विशुद्ध सत्व है विशुद्ध सत्यमय है कैसा है रसतम है वहां पर तो से रहित कैसे है शास्त्र प्रमाण है कि ठीक है तो शास्त्रों को देखेंगे स्तम्भ मालूम हो जाएगा और देखो और इसमें ये पूरा ये जो प्रमाण दिए गए हैं ना इसके पूर्व पेज पर आइए आप पांच चार नौ पांच सौ उनचास पेज पर आप आएंगे ये मिल जाएगा प्रमाण शब्द प्रमाण मिला तो देखो क्षयतम अस्त्र पर आके मिला नहीं। नहीं। तो इसको टिप्पणी में देखेंगे अर्थ क्या किया है वसंतम मतलब निवास करने वाले वस निवास है ना और रजता का क्या है प्रकृति अर्थिमंडल मतलब रज शब्द जो है ये क्या है त्रिगुणात्मक प्रकृति मंडल को उपलक्षण है त्रिगुणात्मक हाँ और पराके का क्या अर्थ है पर तो इसका अर्थ हो गया की रजस का रजसा का अर्थ क्या हुआ प्रकृति मंडल और क्षयतम का क्या अर्थ है निवास करने वाले कि पराके पर मतलब त्रिगुणात्मक प्रकृति मंडल से पर क्षयतम करते निवास करने वाले त्रिगुणात्मक प्रकृति मंडल से पर निवास करने वाले अर्थ का अर्थ पर ब्रह्मी की पूरी मिली नहीं तो ये अर्थ है उसकी उपासना करता हूँ या उसको जानता हूँ त्रिगुणात्मक प्रकृति मंडल से पर परब्रह्म को जानता हूँ या परम की उपासना करता हूँ तो परम का निवास स्थान क्या बताया यहाँ प्रकृति मंडल से पर वो प्रकृति मंडल से जो ऊपर है ना वही क्या है शुद्ध सत्व है क्या है ये तैतरी संहिता और तैतरी ब्राह्मण में देखो इसके ऊपर देखना प्रमाण से ऊपर या त्रिपादी मिला भगवत धाम के लिए त्रिपाद विभूति त्रिपाठी परम परम व्योम परमाता समृत नाथ अपराचित लोक आनंद लोक शुद्ध सत्व वैकुंठ लोक साकेत अयोध्या गोलोक आदि शब्दों से कही जाती है लगा और उसके नीचे मोटे अक्षरों में यो अत्या परमे व्योमन है न कि जो प्रपंच का अध्यक्ष परमात्मा जगत का अध्यक्ष परमात्मा कहाँ रहता है परम योग में कहा रहता है परम ब्रह्म में अच्छा और एक बात देखेंगे यहाँ पर नीचे आ जाइए, नीचे आइए। तर विष्णु परम पदम सदा प्रसन्न सूर्य है ना ये तैतरी संहिता में मिलता है और सुबालोक निषद में मिलता है कठोर में इतना है तर विष्णु परम पदम तो वो विष्णु के स्वरूप का वाचक है ठीक है और यहाँ भगवान यहाँ विष्णु के धाम का वाचक है लगाइए सूर्यगण जिसका तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यंत सूर्या बद्ध मुक्त और नित तीन वेदाए थे तो नित्य से क्या लिया जाता है सूर्य क्या लिया जाता है तो सूर्या सदा पश्यंती की सूर्यगण जिसका सदा साक्षात्कार साक, साक करते हैं कब करते हैं सदा कब करते हैं सदा लगाया है ना तो तद विष्णु परमम पदम वह विष्णु का परम स्थान है वह विष्णु का कौन ये भगवान का धाम सूर्यगण भगवान का साक्षात्कार करते भगवान के धर्म का भी साक्षात्कार करते सूर्यगण जिसका सदा साक्षात्कार करते हैं वो क्या है कि विष्णु का परम स्थान है विष्णु का तो तो उसका साक्षात्कार कौन करता है विष्णु के परम स्थान का और कब करते हैं तो सदा से नित्यता सिद्ध हुई कि नहीं सिद्ध हुई क्या से हुई बात समझ में और गीता में जो है ना आ ब्रम भुनालो का पुनराव्रजनो अर्जुन माउ के तू कौन थे पुनर्जन्मना विद्य थे आम्भ भुनालोक आम्म लोक पर्यत है तो सप्त सब, ये सप्तम लोग क्या है ब्रह्मलोक है ना तो ये प्राकृत लोग सभी लिए गए हैं कौन तो लिए गए हैं सत्य ब्रह्मलोक है बात है इस मज में वहाँ त्रिपा विभूति की चर्चा नहीं शुद्ध सत्र वहां पर भागवत में है शुद्ध शक्त इस मज में वहाँ त्रिपाद विभूति की चर्चा जो है ना वो अचिराधी मार्ग से जाने का जो जहां बात आई ना वहां पर समझ लेना आप वो कृपा ज्योति अचिराकी से गया हुआ वापस आता है क्यों नहीं आता है वो सब शुद्ध सत्य में धाम में चला जाता है अब देखो यहाँ पर आगे देखेंगे यहाँ पर अच्छा और देखें वाल्मीकि रामायण का इस देखो इसमें अथर्वेद संहिता में भी अष्ट चक्र देवा नाम पूरा योद्या हिल जाएगा पंचवी लाइन ये भगवत धाम के लिए है अष्ट नौ द्वारा देवा नाम फू अयोध्या देवा नाम का अर्थ है की नित्य सूर्यो की नगरी अयोध्या बैकुंठ के लिए अयोध्या शब्द है यहाँ और नीचे आइये वैश्वी ताम महा जो यद वो आकाशम सनातनम वाल्मीकि रामायण का है सनातनम आकाशम यहाँ सनातन आकाश ये आकाश शब्द यहाँ भगवत धाम के लिए है किसके लिए है अब वो सनातन है सनातन का क्या होता है सदा रहने वाला तो इससे भी भगवत की क्या है कि सदा रहने, रहना सिद्ध होता है और नीचे आइए विष्णु पुराण का वचन है एकांतिना चाहिए योगी है ना उनका परम स्थान है कौन यूर्य या सूर्य जिसका साक्षात्कार करते है वो किसका स्थान है ब्रह्म का ध्यान करने वाले योगियों का तो अभी यहाँ पर देखो तो ये संक्षेप में आप इसको समझना तो शुद्ध सब कैसा है अविनाशी है कैसा है ये पांच पेज है ना अगले पेज पर जाकर देख लेना नित्य लिखा हुआ है ना तो नित्य से आपको समझ में आ जाएगा और एक बात आपको मैं बताई देता हूँ हाँ जी पांच सौ सड़सठ पेज निकालिए हम्म नहीं पांच पाँच नौ और आगे आई है मिला शुद्ध सत्य अप्राकृत है शुद्ध सत्य क्या है मिला अपराकृत है पाँच छ नो का शुद्ध सत्य कैसा है हाँ वो प्राकृत है अच्छा उसमें तो उसमें सत्य वो मलिन मतलब क्या है की रसम का लेस भी है क्या अब देखना आता शुद्ध में भगवत विग्रह तो भगवान के जो श्री विग्रह है जो भगवान के जो तो शरीर हैं, भगवान जब भक्तों को दर्शन देते हैं अथवा जब अवतार लेते हैं तो भगवान के जो तो शरीर होते हैं वो शुद्ध सत्व में होते कैसे होते हैं? हाँ वो नहीं सोचना कि वहाँ पर है कि रस कम का लेस है लेस है, कुछ नहीं है भागवत कहती है सत्तु तो उधाम ही बात शुद्ध सत्व में शुद्ध सत्व भगवत विग्रह भी कैसे है, है। कैसे है इस प्रकार श्रीपात भी होती मतलब में मतलब भगवत धाम में नित्य सूर्यों और मुक्तों के विग्रह भी कैसे है? हैं अब राखी है विशुद्ध सत्यु में वहाँ का भगवान का सभा मंडप भगवान का स्थान जितना कुछ भी नगर जो कुछ भी है सब कैसा है शुद्ध शतु में तो वो धाम कैसा है नित्य कैसा है तो आने जाने की बात जो वही प्राकृतिक लोगो ऐसी है कहाँ से है अब कहते हैं की यदि भगवान के पास जाने से मुक्ति हो तो फिर भी की क्यों नहीं हुई उसका सीधी सीधा समाधान है देखो कि भगवान के पास क्रोध आदि विकास रहते व्यक्ति कोई मोक्ष का अधिकारी होता है भगवान के पास जा सकता है वहां पर क्या है उसको स्नक आदि उस को क्रोध आया कि नहीं आया नहीं। तो वो ध्यान देना कि भगवान का के धाम तो प्रकृति मंडल से का है ठीक है वो अविनाशी है और जैसे कि यहाँ ध्यान देना इस पृथ्वी लोक पर भी तो भगवान के स्थान है यहाँ भी तीर्थ स्थान है देवालय है सब है ऐसे सत्य लोक में भी भगवान के स्थान है सत्यलोक में भी भगवान के स्थान है भगवान सत्यलोक में भी विराज रहे हैं ब्रह्मा जी विराज रहे नारायण विराज रहे पाण्डु रण राम कृष्ण सब बिराज रहे हैं है। है भगवान लेकिन जो प्राकृत लोक है, तो तो है पंडरपुर में भगवान बिराज रहे हैं बिहारी जी विराज रहे हैं तो ये तो प्राकृतिक लोग है की नहीं है? तो ऐसे ही जो जाने की क्या है की, की भगवान के पास जाकर आने की बात है वो प्राकृत लोक की है कहाँ की है सत्यलोक की है और जाकर न आने की बात कहाँ की है है? में? तो सब इसलिए अनावृत शब्दी ने कह दिया तो फिर ये नहीं लेना चाहिए सत्य लोग बात समझ में शब्दार्थ वो वही का कहा मोक्ष स्थान को उन्होंने व्यास जी इतना नहीं जानते थे क्या और फिर व्यास जी ने क्या है कि कार्य ब्रह्म जो है ना हिरण कार्य ब्रह्म का ईश्वर कैसा है बिना है और सब का कारण जो परमात्मा है उसका ईश्वर कैसा है कार्य ब्रह्म कार्यक्रम अविनाशी है जो सबका कारण परमात्मा है वो अविनाशी है उसका ईश्वर्य अविनाशी है वो स्वयं अविनाशी है तो यहाँ पर बहुत शांकर भाषा खीस नाच की गई है हर जगह क्या होता है पूर्व पक्ष के सूत्र पहले आते हैं अधिकरण में और सिद्धांत पक्ष के बाद में और वहाँ बिल्कुल शांकर सिद्धांत के विपरीत पड़ रहा था कार्यारण शंकराचार्य तो को उलट दिया सिद्धांत पक्ष के सूत्र को पूर्व पक्ष बना दिया मतलब पहले उन्होंने सिद्धांत पक्ष मान लिया और बाद में क्या मान लिया पूर्व पक्ष मान लिया अपना ना, ना तो ध्यान तो कुछ -कुछ तो देना वैष्णव सिद्धांत में भी ऐसा मान्य है की जिन ध्यान देना की जिनको यहाँ से साक्षात्कार हो जाता है नहीं पर वो तो अर्षि मा से भगवान के नाम चले जाते हैं ठीक है, है और जिनको यहाँ से साक्षात्कार नहीं हुआ उपासक हैं साधना कर रहे हैं वो सत्य लोग जाते हैं कहा जाते तो कल्पांत में हिरणगर के उपदेश करने पर जिनको साक्षात्कार होगा वो मुक्त होकर त्रिपाल ऐसी तो भूटी चले जाएंगे और जिनको नहीं होगा वो कहा जाएंगे वैष्णव तो मत से भी माना जाता है सत्य लोग से जाकर आते हैं तो यहाँ भी माना जाता है अब जो लोग बोलेंगे वैष्णव लोग इसी को मोक्ष मानते हैं और वहाँ से जो हो जाता है तो वैष्णव लोग उसको मुक्त थोड़ा मानते हैं वहां से आना वैष्णव भी मानता है बात है स्वच्छ तो जो जय वि की बात थी ना वो प्राचीत लोक घटना है कारण घटना है ये ध्यान रखना यही सत्य लोक की घटना है अपराध वहां तो क्रोध ही नहीं हो सकता है भगवान की समिति में बताते हैं है समझ में तो जो तुकाराम महाराज का भी है ना बैकुंड से गए बैकुंड से आए अब इस वेदांत के पढ़ने से क्या श्रद्धा रहेगी तुकाराम महाराज में तुकार तो तो मुक्ति नहीं सिद्ध होंगे अज्ञानी ही सिद्ध हो जाएंगे आने जाने वाले और इसमें तो क्या है मुक्ति भी भगवत इच्छा से आते जाते हैं समझ में आई बात तो उसके अनुसार तो अज्ञानी होते भी मुक्ति नहीं हुई यही मानना पड़ जाएगा उपासा मुक्ति नहीं हुई ये सब क्या है तो ऐसी स्थिति है तो एक में भी एक पदार्थ है कैसा पदार्थ है महत्व तो दिया जाता है श्रुद्धि से ज्यादा महत्व तो कारिका को दे दिया जाएगा तो वही बात खत्म हो जाएगी और कारिका पढ़कर देखो वो तो बिल्कुल माध्यमिक बोध नागार्जुन की नकल उतार रखी है उन्होंने लो, बहुत लोगों ने ऐसा लिखा है तुलनात्मक तो खबर से पुस्तक मिलती है लोगों ने मिलाकर दिखा दिया है की माध्यमिक नागार्जुन की ये दोनों को सामने रख दिया पता ही चल जाएगा दोनों मत तो अभी देखना अभी शुद्ध शत्रु के कितने भेद हुए तीन कौन कौन मिश्र सत्य सत्य शून्य और शुद्ध सत्य सत्य और सत्य शून्य तो शुद्ध सत्य तो को बताया भगवान का धाम शुद्ध सत्य में है भगवान के शरीर विग्रह शुद्ध सत्य में है मुक्तों के शरीर भी कैसे होते हैं हाँ जो भगवत धाम में होते हैं ना अब जब मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना तो भगवान का आवाहन करते हैं तो जो मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जाती है तो वैकुंठ से भगवान हैं आकर वो लोग से भगवान जो आते हैं ना उनका शुद्ध सत्व में विग्रह रहता है और वो आकर इस मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं इसमें विग्रह सहित प्रविष्ट हो जाते हैं तो वो क्या है कि भक्तों का कल्याण करते भक्तों के दिए हुए नैवेद को स्वीकार करते हैं सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं सब होता है भगवान कुछ खाते है लोगों को बड़ा जोर है गीता भगवान ने क्या कहाष्पम तदाह भक्ति अच्ना कहा कि नहीं कहा खाते यदि कोई देगा तो क्यों नहीं खाएंगे तो अपना प्रेम चाहिए लोग कहते भगवान खाते पीते नहीं नहीं खाते पीते तुम्हारी भावना नहीं है तभी तुम्हें साफ बोल रहे हो इन्होंने खिलाया बहुत में तो किसने एक कौन थे वो दूध पिला दिया क्या नाम नाम नहीं महाराज ने तो नहीं पिया क्या उन्होंने कैसे तो भगवान ने खुद गीता भी भगवान ने कहा कि अस मैं खाता हूँ और जब भगवान ने कहा कि मैं खाता हूँ तो ये खाना जो है ये क्या है गल गल भीधा संयोगानुकूल व्यापार ये गल है ना भक्षण क्रिया क्या है व्याकरण में ऐसा है ना गल राधा संयोगानुकूल व्यापार भक्षण क्रिया है तो फिर इससे क्या उनका ये मुँह और शरीर सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ तो गीता इसे ही भगवान का शरीर विग्रह सिद्ध हो है सब तो गीता इसे सिद्ध हो जाता है निर्गुण मानने से भगवान की स्थिति नहीं हो सकती है हो सकती है श्रुति आप बड़े उदार हैं उदार नहीं मानेंगे तो स्थिति हो पाएगी और यदि श्री विग्रह ना माने निराकार माने तो पूजा हो पाएगी तो कुछ नहीं हो पाती है इसलिए सब कुछ किया जाता है सब रुपान ही है ठीक है तो ओम मदह शांति